गोलवंडा बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री आय गौर हरिव परम पूज श्री बड़े पंडित बाबाजी महाराज की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद।, गोविंद।, गोविंद। राघा रमन हरी गोविंद जय जय राघा रमन हरी गोविंद जय जे गोपाल जय छे गोविंद जय गोपाल जय श्री राघारमण हरि गोविंद जय जय राघारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राधा राम हरि राधारोविंद जय जय राधा हरि गुरंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय त्रि पर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो य से कमलगल वाग्ममृतम जगत् पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत्वस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरा कुछ हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप श्री साग्र सागरजातम् सह गणरघुनाथन्वित तम, तम सजीव साइतम सबधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा श्री कृष्ण पदा सह गणलता श्री विशाखान्विताईश्च अतिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मील तस्मै चक्षुन्मील तस्म श्रीगुर्े नम कर्ण कर्णिद्युति कर्णिकुक्त मनचकास्तुचाण भारिणी तनु श्रीराधाणबंधो चरण कमलोशेषादम्याृचरिताढ़ल्यभ्या सा सैता यथयत मधुना मनसी मैसेगांथ वृजमनचल तम नैतिक नारायण नमस्कृत्य नरम चुमं देवी सरस्वती व्या तत् जयमतीर वाछाकलभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्ग जनक दयावलोक हे भट्टी उम्म सुमते रघुनाथ श्री दासजीवेमंद मते दया मुद्रा तुलसी का यत पद्मना च पुराण पठनम तत्सि हरि बुलशुन्द्र मंगल श्री भावना सार संग्रह के सिद्ध श्री कृष्णदास कृष्णदास महाराज नाम से अनेक अनेक महापुरुष हुए इसलिए उनके नाम के साथ में एक विशेष विशेष जोड़ा गया वो तात्पाद कृष्णदास तात्पाद उनने जो अष्टकालीन लीला संबंधी जितने भी महापुरुषों के ग्रंथ थे रूप गोस्वामी जी से लेकर श्रीमद् भागो से लेकर मध्य में रूप गोस्वामी और बाद में जितने भी अष्टकालीन लीला स्मरण के ग्रंथ थे उन सारे ग्रंथों के मुख्य परम परम में जो श्लोक थे उनका संकलन करके एक दिव्य संकलन प्रस्तुत किया और उसमें आठ सारों का संग्रह किया आठ अध्याय भी सार में प्रस्तुत किए गए और इनमें प्रथम निशांत लीला उसका जो अध्याय है प्रियालाल जाग रहे हैं उस लीला के अध्याय का उस लीला का चिंतन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामीपाद ने और श्री कर्णपुर गोस्वामी जी ने इन्होंने श्रीमद महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण इनकी अष्टकांगी लीला का स्मरण किया और उस स्मरण के लिए सूत्र रूप में आठ श्लोकों की रचना की श्रीमद महाप्रभु के अष्टकालीन लीला स्मरण के आठ श्लोक श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी द्वारा और श्री राधा कृष्ण के मृत्यु लीला के लीला के आठ श्लोकों का श्री रूप गोस्वामी जी ने अष्टयाम लीला के अंतर्गत दिव्य संकलन किया और उसी सूत्र श्लोक को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक साधक के लिए पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए हैं कि एक साधक के लिए शुद्धा भक्ति ही बड़ी दुर्लभ है अन्य अभिलाषता शून्य कृष्ण को सुख मिले इस भाव से की गई भक्ति वो ही परम दुर्लभ है पर उस भक्ति में यदि लोग उस भक्ति में कहीं स्वार्थ या लोभ ऐश्वर्य या भय इनकी तिपाई के ऊपर यदि वो भक्ति टिकी हुई है तो वो राग भक्ति नहीं कहलाएगी राग भक्ति वो है जो कि के ऊपर टिकी हो, अर्थात जैसे ब्रजगोपी काजवासी गण, गणों के श्री कृष्ण अधीन हैं और उनकी प्रेममय सेवा को वे ग्रहण करते हैं लौकिक संबंध भाव के साथ ऐसे मुझे भी अपना लौकिक एक सेविका समझ करके मेरी सेवा को श्री कृष्ण श्री विश्वानंद निकुंजेश्वरी कृपा करके ग्रहण करें तो लौकिक सद्बंध भाव सहित भय लोभ या ऐश्वर्य इन तीनों की भावना से मुक्त होकर के प्रेममयी जो सेवा है उस प्रेममयी सेवा को मैं श्री प्रियालाल को करूं ये भावना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है यह भावना यदि किसी के हृदय में उत्पन्न हो जाए तब सर्वोत्तम इस भावना को का के द्वारा वो श्री प्रियालाल की सेवा करेगा वह किसी वृंदावन के रसिक संत का आश्रय ग्रहण करेगा और रसिक संत के द्वारा जब उसे कृष्ण नाम का उपदेश दिया जाएगा उस कृष्ण नाम के उपदेश के साथ ही साथ उसके हृदय में अंत एक स्वरूप की प्राप्ति इसी देह के भीतर स्वतः ही हो जाएगी श्रीकृष्ण जिस रूप में उसको लेना चाहते हैं दास रूप में लेना चाहते हैं तो दास भाव उसमें आ जाएगा सखा रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो सखा का स्वरूप उसके भीतर दीक्षा काल में ही आ जाएगा यदि भाव का है तो नंद भाव के पड़ोसी जो ब्रज ब्रजकोप हैं उनके उनका एक स्वरूप उसके भीतर अपने आप आ जाएगा और सर्वोत्तम भाव के रूप में श्रीमंद महाप्रभु जिस अनपित भाव को प्रदान करना चाहते हैं उस भाव के रूप में श्री मंजरी भाव राधा रानी की मैं दासी हूं इस भाव को भी श्री राधा रानी कृपा करके उसको प्रदान करेंगे और उसके अनुरूप एक स्वरूप दीक्षा काल में ही भक्त के हृदय में कहीं श्री राधा रानी स्थापित कर देंगे श्री गुरुदेव की कृपा से यह अपने आप भजन करने पा वह स्वरूप स्फुरित होगा आचार्यों की कृपा से और स्पुर होने पर उस रूप में वह भाव मुद्रित चेष्टा तीन चीज श्री रूप मंजिली आदि के भाव रूप मंजिली जैसी कुछ चेष्टाओं को वो करते हुए सेवा में उसी भाव को धारण करके वैसी चेष्टा करते हुए और उसने जो भाव और चेष्टाएं की हैं, सेवा में जो भाव और चेष्टाएं की रही कर रहा है उसकी कुछ कुछ झलक उसके व्यवहार में भी कहीं ना कहीं झलक जाएगी जैसे जो खाया है उसी की डकार आती है ऐसे ही जो स्वरूप उसके पास में है और जैसे बुक मंदिर में वो सेवा कर रहा है तद कुछ व्यवहार उसकी बोली में उसकी चेष्टा में उसकी चाल ढाल में कुछ ग्लिम्स आ जाएंगे एक झलक उसकी आ जाएगी और वो मुद्रा को धारण करके वैसी मुद्रा को धारण करते हुए भी भाव मुद्रित चेष्टा व्रजेंद्र सुबलादि भाव मुद्रित चेष्टा रूप गोस्वामी जी कहते हैं व्रजेंद्र मान श्री नंद सुबल माने सखा पड़कर आदि नाम कहकर और श्री चित्रक पत्रक आदि जो नंद भवन के दास है तो वृक्ष में चार ही भाव हैं, दास से सक्षम मधुर इनमें से कोई एक भाव उनके भाव उनकी चेष्टाएं उनको वो करेगा और उनकी मुद्रा कुछ बाहर भी उसके प्रकट हो जाएगी भाव मुद्र चेष्टया इनसे युक्त होकर के वह श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए विराजमान हो यहाँ पर सर्वोत्तम भाव है श्री प्रियालाल का मधुर भाव उस मधुर भाव में प्रियालाल जब विराजमान हैं तो एक दासी उनकी सेवा करती हुई विराजमान है अब वो दासी जो लीला दर्शन कर रही है और लीला में जैसे सेवा कर रही है उसका केवल एक श्लोक में सूत्र दे दिया रूभू स्वामी जी ने स्मरण मंगल स्त्रोत्र उसमें एक सूत्र दिया है गुरु गोस्वामी जी ने केवल आठ श्लोक लिखे उन आठ श्लोकों के ही विस्तार रूप में फिर गोविंद लीलामृत में 22 सर्ग उनका एक महाकाव्य उसके ही विस्तार रजिस्ट्रेशन के रूप में प्रस्तुत हो गया है तो यहां पर वो इस सूत्र का श्लोक सर्वप्रथम स्मरण कर रहे हैं फिर आगे उसका विस्तार करेंगे के रात्रे त्रस्तृंदेत बहुव बोधितीरसारी पद्य हृदय रवदुखशयना दुखित दुष्टौ हृष्टौ तदा दल तखटी गिहशंक राधा सतृष्ण निज निज धाम में आप्तल स्मरा रात्रि अंते रात्रि समाप्त हो गई है इस समय रात्रि के तीन बजकर के छत्तीस मिनट वहां से प्रारंभ होता है विला तो तीन बजकर के छत्तीस मिनट वहां से लेकर के छह घड़ी का ये निशांत काल है मन छ बजे तला तीन छत्तीस से लेकर के चौबीस चौबीस मिनट की एक घड़ी होती है और उसमें छह घड़ी का ये निशांत काल है तो उसको ये गणना करेंगे तो 3:36 से लेकर के और छह बजे तक कि जो लीला है उस लीला को निशांत लीला कहा गया है इस लीला में रात्र अंत रात्रि का अंत हो रहा है त्रस्त वृंदे बहु बिर उस समय श्री वृंदा त्रस्त है माने वे ये वृंदाजी लीला सकते हैं। वे चाह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर अब गोष्ठ में भी पहुंचे नंद भवन में पहुंचे अभी तो रासमंडल की इस शयन कुंज में श्री वृंदावन की शयन कुंज में वे शयन कर रहे हैं परंतु तो यदि वे यहीं सोते रह गए तो श्री यशोदाजी नंदवा सब व्यापुल हो जाएंगे लाला कहाँगे लाल कहाँगे वहां पर ढोरा मच जाएगा इसलिए ब्रिज के जनों को भी पता न लगे कि श्री प्रियालाल छिपकर के यहां राज करने के लिए आए हैं इसलिए त्रस्त वृंदा श्री वृंदा व्याकुल उन्होंने ईरत बहुत बिरवई वृंदा जी के आदेश को जानने वाली वृंदावन के सारे पशु पक्षी हैं और श्री वृंदा जी सारे पशु पक्षियों की भाषा को जानती है और उनकी भाषा में उनको उपदेश भी दे सकती है ये वृंदा की विशेषता है <laughs> त्रस्त श्री उन्होंने उन्होंने प्रेरणा प्रदान की बहु बेरवई और उनकी प्रेरणा को प्राप्त करके उन्होंने सब पशु को उस समय जगाया और जगा करके उनको आदेश प्रदान किया उस समय बहु बेरवई पक्षी जय हो जय हो ऐसे कार्य करके प्रार्थना कर रहे हैं जैसे प्रातः काल के समय बंदी जन राजा की जय हो जय हो करके स्तुति करते हैं उनके जय जयकार को सुनकर के राजा जागता है ऐसे ही श्री वृंदावन की ये प्रजारूप जितने भी पक्षी गण हैं, ये श्री राधा कृष्ण की जय ऐसा कह रहे हैं भगकुंज बिहारी की जय बिहार बिहार की जय रास बिहारी की जय राशेश्वरी की जय ऐसा कहकर के जब जय जयकार कर रहे हैं तो बहु बेरवई पक्षियों की विभिन्न बोलियों के द्वारा बोध तऊ शिप्रियालाल उस समय दोनों जाग रहे हैं की सारी पद्यय हृदय जय जयकार के बाद में विशेष रूप से वहां एक तोता है एक मैना है दक्ष नाम करके सुख है और सुधी नाम करके एक सारिका है तो सुधी और दक्ष ये कीर और सारी है सुख सारिका है बे सुख सारिका पद्ययी हृदय बड़े सुखवि है ये सुखदेव जी ही मानो विराजमान है तो कीर सारी आज जो आ, सुखदेव जी पीर असारी ये सुधी सारिका और नामक जो शुक वे दोनों प्रातःकाल वे अपनी कविताओं के द्वारा श्री प्रियालाल दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं कभी कभी इन दोनों में आपस में चौपा भी होने लगे बोले वो सारिका ने प्रिया जी की महिमा का गायन किया और उस समय कीर यह भी कह सकता है का चुप रहे, अपनी स्वामी की प्रशंसा करें मेरे स्वामी श्री कृष्ण उनकी महिमा ऐसी है ऐसे झूठे प्रतिस्पर्धा उनको प्रकट करते हुए श्री प्रियालाल इन दोनों की दोनों जने वे सुधी सारिका और दक्ष विचक्षण जो शोक है वे दोनों स्तुति करते हुए विराजमान हो रहे हैं हृदय हैं इनके बड़े अर्थात उनमें उनमें है दार्शनिक सिद्धांत उनमें कल्पना छिपी हुई है उनमें कलात्मकता छिपी हुई है उनमें संगीत छिपा हुआ है इस प्रकार काव्य के जितने भी पक्ष हो सकते हैं भाव पक्ष विचार पक्ष जो बिंब पक्ष उसके साथ में कला पक्ष और उसके साथ में अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के साथ में बॉडी लैंग्वेज वो भी एक मुख्य वस्तु है इनकी जो अपनी श्री अंग की जो चेष्टा है वो श्री अंग की चेष्टा माने भाव पक्ष भाव पक्ष के बाद में विचार पक्ष जिसको दर्शन कहते हैं तीसरी जो बात है वो है बिंब पक्ष एक इमेज उनको सामने खड़े करते हैं फिर कला फिर कला के बाद में प्रस्तुति प्रस्तुति में संगीत तो ये ही प्रस्तुति में संगीत भी आ गया और साथ के साथ में बॉडी लैंग्वेज भी आ गई उनके शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं गायन करते समय वो भी कहीं प्रकट हो रही हैं, तो ये पद्य ही हृदय ये हृदय शब्द की व्याख्या हो गई तो जो पद्य है वे पद्य हृदय रूप में प्रकट हो रहे हैं पद्य में इसलिए गायन कर रहे हैं कि भावुकता जितनी पद्य में प्रकट होती है ग्य में प्रकट नहीं होती है एक बात फिर पद्य की एक विशेषता है कि एक भाव की मुद्रा को एक भाव की मनस्थिति को भावस्थिति को हम कई कई वर्षों के बाद में भी योग की त्यों प्रस्तुत कर सकते हैं जबकि हम गद्य को योग की क्यों प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं इसलिए प्रायः जो अभिव्यक्ति है वह पद्य के रूप में की जाती है गद्य के रूप में उसे प्रत्येक स्थान या प्रत्येक काल पर यथावत योग की त्यो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है पद्य के रूप में वह बहुत समय बाद भी योग की त्यों वही वातावरण वह उपस्थित कर देगी वैसा ही एटमोस्फियर वो क्रिएट कर देगी तो ये उसकी एक विशेषता है तो इसलिए पद्य पद्य के माध्यम से वे प्रकट कर रहे है हृदय जो बड़े काव्य के जितने भी पांचों तत्व हैं उन पांचों पक्षों को भाव पक्ष दर्श विचार पक्ष बिंब पक्ष कला पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष इन सब को प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो पद्ययी हृदय अवध्ययी अवध्य जो हृदय हैं अवध्य माने जिनमें दोष नहीं है काव्य की एक विशेषता है अदोषव शब्दार्थव तत्दोषम शब्दार्थम सगुण अनिली मम्म ने काव्य की परिभाषा दी कि काव्य ऐसा शब्दार्थ है ऐसा शब्दार्थ है जो कि तद अदोषव जिसमें दोष नहीं हो ऐसा शब्दार्थ जिसमें अलंकार कभी हो कभी नहीं हो अत्यंत अलंकार भी नहीं और बिना अलंकार के भी नहीं ऐसे तद दोष हो शब्दार्थ हो सगुण उसमें सारे गुण भी होने चाहिए अर्थात रस भी होना चाहिए दोष होने ही गुण हो रस उसमें प्रधान हो और अलंकार पचित हो ऐसे जो शब्दार्थ हैं उनको हम काव्य कहेंगे तो ऐसे अवध्य मन जिन में जिनमें दोष नहीं है वो दोष से रहित जो पद्य है उन पद्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया सुखशयन आप उत्थित श्री प्रियालाल दोनों आज सुखशयन से उठे ये सुखशयन एक परम रसकों का सर्वोत्तम जो एपिटोम जो पराकाष्ठा में जो उपास्य श्री प्रियालाल की शोभा है उस शोभा का एक संकेतात्मक शब्द है सुखशयन से सब कुछ सम्मिलन चाहिए तो सुख शहनाग उथित आज श्री प्रियालाल सुख शहन से जो रसपूर्ण परम स्थिति है उससे आप जाग करके विराजमान हुए हैं सुख शहनाग उत्थित सुख शैन सुख आसन इसका रसिक जनों ने श्री महावाणी जी में सुख आसन इसका श्री मिलन के लिए ही प्रयोग हुआ है तो आज मिलन से श्री प्रियालाल दोनों के दोनों जागे हैं तु तो। तो सखी भी दृष्ट हो और उस समय जब जागे उसके बाद में सखीगण श्री प्रियालाल का दर्शन करेंगी मंजरीगणों को भीतर घुसने का पहले अधिकार प्राप्त है सखियों को नहीं है मंजरीगणों के आगे श्री प्रियालाल उनमें आवृत अनावृत होने में संकोच नहीं है पंत सखियों के आगे आवृत अनावृत होने में संकोच है अतः मंजिरी गणों का सौभाग्य श्री सखी गणों से भी कहीं अधिक है इसलिए सखी भी पहले मंजरी गणों ने देखा फिर गणों ने श्री दुग्ज मंदिर में प्रियालाल को देखा प्रियालाल दोनों के दोनों परम परम हर्षित है तदात्मोदित रथ ललित और उस समय जो श्री प्रियालाल का रथ भाव उनके चिन्हों से वेयुक्त हो करके विराजमान है श्री किशोरी जी के श्रीअंग में जो श्रृंगार रूपी सखी वह श्री प्रियालाल के उस रस बिहार का दर्शन करके विफल हो गई और जो सखी जहां पहुंची वहां ही मूर्छित हो करके गिर गई श्री कृष्ण वल्ल की वहा वो मूर्छित होकर के गिर गई तो मानो जो पीक रूपी सखी है, है वह नैनो में पहुंच के वहां ही मूर्छित हो गई जैसे कज्जल रूपी जो सखी है वह अधर पर पहुंच करके वहाँ मूर्छित हो गई अलक्तक रूपी जो सखी है आलता रूपी सखी वही श्री लाल जी के श्री मस्तक पर पहुंच के जब उन्होंने प्रणाम किया होगा तो वो अलता रूपी सखी वहा पहुंच के मूर्चित पड़ी हुई तो जो सखी जहां पहुंच गई वहीं वह अचेतन होकर के मूर्छित होकर के जैसे पड़ी है इसलिए रतन ललत। तक श्रीप्रिया लाल दोनों मिलन के जो चिन्ह हैं, परस्पर जो सेवा का सुख उस तो सेवा के सुख के चिन्हों से युक्त होकर के विराजमान है इसलिए इनको होश ही नहीं है कि श्रीमत निकुंज मंदिर के बाहर भी कोई दुनिया होती है इसका इनको अनुसंधान नहीं है परंतु केवल श्री वृंदावन की निवृत्त निकुंज ही सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं है संपूर्ण वृंदावन सखी श्री प्रियालाल की सेवा करने के लिए उत्सुक है उनको भी सेवा का अवसर प्राप्त होना चाहिए इसलिए सबको सेवा का अवसर देने के लिए लीला शक्ति रूप श्री बृंदा एक कखटी नाम करके बदरिया है कठकनी बदरिया है कथकनी इसलिए कि जटला इत्यादि को डराएगी वो उसके पास में जाने में डरेंगी परंतु तो श्री ललता विशाखा उनको नहीं डराएगी श्री बृंदा उनको नहीं डराएगी और बृंदा जब राधा रानी के हाथ में कभी श्याम सुंदर की बंशी चुरा लेती हैं, तो वो कखटी बदरिया उस बंशी को राधा रानी के हाथ में देख करके श्री जतला जी, ऐ राधे के तेरे हाथ में ये श्याम सुंदर के नंद के ढोट की ये बंशी कैसे आके ला मुझे दो तो। और ऐसा चीज कह करके वृद्धा खींच लेती है और कहती है आज तो मुझे प्रमाण मिल गया सारी गोपियों की पंचायत में ले जाकर के दिखाऊंगी कि देखो ये नंद का ढोटा नहीं मानता है नंद का लाला नहीं मानता है मेरी बधू जो पतिव्रताओं में मुकमणी है देखो उसको भी ये अपनी बंशी से मोहित करना चाह रहा है और मैंने इस बंशी को कहीं अपनी राधिका के पास में देखा है श्री राधिका डर रही है सामने ये पुकार पुकार करके जटला कहेगी हाय बंशी से कैसे बचूं उस समय श्री बृंदा कहती हैं राधे डर मत अभी कोई उपाय करती हूं उस समय एक कखट्टी बद बदरिया उस बदरिया को उस समय शिक्षा देती है जो घुसती है कोई कहता है और ये जटला, तेरे घर में बदरिया घुस गई है और सारे घर के कपड़ों को फाड़ रही है ये भूल जाती है कि मुझे जाना है गुरजनों की मंडली में वृद्धाओं की मंडली में इस वंशी को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करने के लिए परंतु वो दौड़ करके पहले अपने घर को बचाने के लिए जाती है बदरिया उल्टी उसके ऊपर ही ही तो हाथ में जो है उस को बदरिया के ऊपर जो मारती है बस यही तो चाह रही थी बदरिया के हाथ में बंशी आ जाती है और उस बंशी को वो ही कखटी बदरिया श्री वृंदाजी को वृंदाजी के माध्यम से श्री ललताजी और ललताजी के माध्यम से श्री सुवल और सोल के माध्यम से वो वंशी तो श्यामचंद्र के पास में पहुंच जाती है कभी बात कही जाएगी श्यामचंद्र कहेंगे वाह मेरी वंशी तो मेरे पास में ये रही। <laughs> तो जटला झूठी पड़ जाएगी तो ये जटला जो है वो झूठी पड़ जाएगी तो ये सब लीला में सहचरी होकर के विराजमान है तो कखटी गी आज वही कखटी बदरिया को श्री बृंदा जी ने शिक्षा देकर के भेजा है वो कखडी बदरिया उस समय प्रभात काल की शोभा का वर्णन कर रही है बोले आहा प्रभात काल में सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य की जो रेखाएं हैं किरणें ऊपर की ओर सुनहरी किरणें ऊपर की ओर आकाश में ऐसे लग रही हैं जैसे जटिला की जटाएं हो जैसे जटला का नाम लिया सो ही राधारणी डर जाती हैं और डर करके कुंज भंग कि जो लीला है वो प्राप्त होती है अर्थात श्री प्रिया दोनों अलग अलग होकर के अपने अपने निकुंज में अपने अपने भवन में पधारते हैं श्याम सुंदर पधारते हैं श्री बरसा, नंदराम में श्री प्रिया जी पदार्थी है अपने बरसाने में या जावत में वहां पर पदारते हैं तो कखटी गिह गवाणी कखटी की जो बाणी है बोली कखटी ने जो ये कहा था कि इस समय जटिला संध्या उपस्थित हो गई है संध्या के विशेषण के रूप में जटिला शब्द का प्रयोग किया कि किरणों से जटिल संध्या प्रकट हो गई है इसको सुन करके शशंक और दोनों शंकित हो रहे हैं और शंकित होकर के राधा कृष्ण सतृष्णव आप अभी इनका तृष्णा इनकी पूरी नहीं हुई है सतृष्णव तृष्णा से युक्त होकर के विराजमान है परंतु तो फिर भी निज निज धाम में अपने अपने धामों में आप्त ये आपने अपने, अपने के सो रहे हैं। ये जी आएंगे अरे अभी तक नहीं जगाओ। रात की सुवाय के गई और अभी तक नहीं जगा उनको ये पता नहीं कि बीच में न जाने क्या क्या लीलाए श्री प्रियालाल इंदौर के रास् उनका श्री यशोदा को अनुसंधान नहीं है वे यही समझेंगे ऐसे ही श्री अः किशोरी जो अपने महल में सो रही हैं और उस समय श्री जटला जी जगाने के लिए आएंगे अन्य सखीगढ़ जगाने के लिए आएंगे और जटला आदि यही समझेंगे कि राधिका अपने भवन में ही शयन कर रही हैं और लाल दोनों के दोनों जागेंगे जागेंगे और उस समय जागर के फिर वे रात्रि में जागने की जो लीला है इस लीला को तो ही निशांत लीला में विशेष रूप से यहां विषय बनाया गया निशांत लीला का यही सब्जेक्ट मैटर तो ये एक सूत्र दिया जिस सूत्र को गोविंद लीलामृत में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने पहले लिखा और इसी के विस्तार रूप में फिर पूरी लीलाओं का विस्तार किया बोलो श्री निशांत लीला की जय अब निशांत लीला का विस्तार वर्णन करके ये सूत्र वर्णन किए और सूत्र का ही विस्तार संक्षेप में निर्दोष और विषय को स्पष्ट कर देने वाला जो वचन है उसको सूत्र कहते हैं, जिसमें दोष हो नहीं विषय का प्रतिपादन हो जाए और संक्षिप्त हो उसका नाम सूत्र है तो सूत्र की यह परिभाषा हो कि असाधारण रूप में किसी वस्तु को प्रस्तुत कर दिया जाए अब सूत्र के बाद में उसका विस्तार कर रहे प्रबोधिता सदा तनाभ्या मवेत्यता जाहो जागरेण स्वयं अब रात्रि समाप्त होने को आई हमारे वृक्ष की रीति ये है कि वृक्ष की रीति में प्राय ग्रामों में अभी भी लोग जाते हैं सात बजे पे जाओ तो वहां पर सन्नाटा छा जाए बजे पे तो सब सो रहे हैं सब गांवों में अभी अब तो थोड़ा सा बदल गया तो अभी भी प्राय ऐसा ही है कि सब आठ बजे तक सो जाते परंतु तो सुबह तीन बजे तो सब जग जाते अभी भी ज के गांवों की यही रहनी है वहां की चर्या इसी प्रकार की है तो श्री साढ़े तीन बजे छत्तीस पर उसके पहले ही जितनी भी मंजिली गण है वे मंजिली गण सब जागे अब मंजिली गणों का वर्णन करें है। सबसे पहले साधक को अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि मेरा अपना स्वरूप क्या है तो वो ये कल्पना करे ध्यान करें श्री गुरुदेव ने उसको जो स्वरूप दिया है कि मैं एक छोटी सी बालिका हूं दासी हूँ साढ़े तेरह वर्ष की मेरी अवस्था है मेरा अमुक रंग का विशेष रूप से ये फेवरेट मेरा कलर है ये इस प्रकार के वस्त्र हैं ये मेरी सेवा है मुझे उन श्री गुरुमंजरी उनके अधीन छोड़ा गया है और उनकी मैं पाल्य दासी होकर के विराजमान हूँ अमुक मेरा यूथ है अर्थात श्री विशाखा जी का या रंगदेवी जी का या ललता जी का अष्ट सकीगण इनमें एक यूथ है और उस यूथ में मुझे विशेष रूप से सेवा करने का अवसर है उस सेवा में ये मेरा मेरी एक विशेष सेवा है तो ये उसके हृदय में अनेक सेवाओं में से बहुत भजन करने पर यह भाव अपने आप ही स्फुर्त हो जाएगा गुरुदेव उसको संकेतित भी कर देंगे तो अपना जो स्वरूप उसका है उस स्वरूप में साधन सिद्धा भी जागी। तो वही साधन सिद्धाओं की बात परंतु दासी हैं वे भी जागी तो जैसे हम लोग जब श्रीमद गुरुदेव की कृपा सेवा श्री गुरुदेव प्रदान करना चाह रहे हैं हमको अवसर प्रदान करना चाह रहे हैं तो जो उनकी कृपा से सेवा हमको सुलभ होगी हुई है या उसको वो परिपक्व होकर के विराजमान होगी जो नित्य परकर है उसमें तो ये सेवा नित्य विराजमान है तो जो मंजरी है वो मंजरी भी दो प्रकार की है एक मंजरी है नित्य मंजरी तो ये जो दासी है वो दासी कहीं वहां पर विराजमान होगी एक वहां पर नृत्य परिकर के रूप में भी वे मंजरी का विराजमान है तो जो नृत्य मंजरी है उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं जैसे नित्य मंजरी उसी प्रकार का फिर जो साधक श्रद्धा साधन श्रद्धा है उनका भी इसी प्रकार का स्वरूप जो है वो स्वरूप निरूपण कर रहे हैं तो प्रतिष्ठ सेवा पुर्ति, पुर्ति माने अलग अलग, अलग निकुंजों में अलग अलग अपनी अपनी कोठरियों में अपनी अपनी दासियों की जो कुंज है मंजिरियों की कुंज है अब की कुंज कहा है जैसे एक कमल है तो बीच में तो कमल कोश है उसके चारों ओर आठ पत्ते हैं आठ प्रमुख पंखड़ी हैं वे आठ पंखड़ी हो गई श्री अष्ट सखियों की पंखुड़ी पंखुड़ी जहां कमल कोश के साथ में जोड़ती है वो जो स्थान है वहां पर दासी का स्थान स्थानीय और गुरुमंजरी के बगल में ही दासी की अपनी भी गुफा है अपनी भी कोटरी है वहां पर वो उस कमल के आ, कमल पत्र के कोने में वो दासी बिराजमान है कमल पत्र का जो छोर है उसमें जो मुख्य सखी हैं वो विराजमान हैं मध्य में युथेश्वरी जो सखी हैं वो विराजमान हैं तो कमल पत्र के तीन भाग हुए ऊपर जैसे अनंग मंजरी में भी सखी हैं आठ जो सखी हैं उन सखियों में श्री अनंग मंजरी आदि वे कमल पत्र के कोष के ऊपर विराजमान हैं मध्य में श्री युथेश्वरी ललता विशाखा चित्रा इंद्रेखा तुंग विद्या ंगदेवी सुदेवी ये अष्ट जो सखीगण हैं, वो आठों दलों के बीच में विराजमान हैं, उनके महल विराजमान हैं, और जहां पत्र कमल कोश के साथ में मिलते हैं उस संधि के स्थान पर दासियों के भी स्थान हैं, तो नृत्य मंजरियों के भी स्थान वहां पर विराजमान हैं, और नव दासी के भी स्थान वहीं उसी कुंज के कोने में है इसलिए हमारे वृंदावन के रसजन कहते हैं परो रहो कुंजन के कोने श्यामराधे राधिका गांव किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं तो कुंजन के कोने ये वो कोना वो संधि भाग है वहां पर मैं पड़ा हुआ पड़ी हुई तो परो रहो कुंजन के कोने श्यामराधे राधिका गांव तो वहां पर प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ का मतलब है ये सब को तो अलग अलग कुंज हैं और अलग अलग अपनी अपनी कुंज में वे दासी सो रही हैं, है सेवावसर प्रबोधिता उस समय सेवा के अवसर को देख करके सेवा के अवसर में ही इन सखियों को जगा दिया यहां काल भी सेवा करने के लिए प्रवृत्त है और काल अपने आप सेवा की भावना आने पर काल अपने आप प्रिय जितनी भी सखी गण है उनको जगा देता है तो सेवा का अवसर आते ही प्रबोधिता प्रबोध दिया प्रबोध कर दिया है कौन ने मान्य निद्रा ने ही इनको जगा दिया तो एक तरह से दासियों की भी दासी हो गई कौन निद्रा है इस निद्रा ने इन मंजरियों को भी जगा दिया तो प्रतिष्ठ माने प्रत्येक कुंज में सेवा का अवसर आयु हुए जानकर के श्री कृष्ण प्रेम की ही एक वृत्ति जो काल है ब्रज का उस काल ने श्री मित्रा देवी को सचेष्ट किया और नित्रा रूपी दासी ने इन सब ब्रज के पर को प्रातः काल जगाया सबसे पहले जगाया दासी जो नवदासी हैं, उनको जगाया नवदासी जाकर के सबसे पहले श्री गुरुदेव उनकी कुंज में जाएंगे गुरु मंजरी की और गुरु मंजरी को जगाएंगे गुरु मंजरी को स्थान आदि करा करके फिर वे सेवा में प्रवृत्त करेंगे और उनको आगे करके फिर प्रियालाल का दर्शन करने के लिए प्रियालाल को जगाने के लिए वे जाएंगे तो सेवावसर आते हुए ही प्रबोधिता निद्रा ने इन दासियों को जगाया सदातनाभ्यास जोशो ये दासीगण सदातन अभ्यास से युक्त हैं इनको जगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है इनका अभ्यास सेवा का सुखी ऐसा है कि इनकी नींद अपने आप ही खुल जाए जब प्राकृत नींद की ये विशेषता है कि तकिया से कहकर के ये सो जाओ कि अरे तकिया मुझे कल जल्दी जाना है सुबह की गाड़ी है मुझे तीन पैतीस पर जगा देना तो तकिया जगा देता है <laughs> जो हमारी जो सिक्स सेंस है वो सिक्स सेंस कहीं जगा देती है तो मनोविज्ञान जगा देता है तो, इन तो कहना ही क्या तो यहां पर तो ये ये सदातन सदातन अभ्यास अभ्यास अभ्यास का का इनका का इनका निरंतर है उस अभ्यास के कारण अथोथ किंकरी ये किंकरी किंकोंगी कहकर कि जो सदा हाथ जोड़ करके ठाड़ी रहती हैं ये किंकरी उस समय ये अपने आप जागी मित्र रात्र अब यहां पर ये पता नहीं लग रहा है कि जगाने में ये सखी करता है कि निद्रा करता है यहां पर कवि कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में विष्णा चकोर की बात कह रहे हैं कि हमको तो ये लगता है कि निद्रा व ताज हो निद्रा ने इन मंजरियों को छोड़ दिया अथवा आगे कह रहे हैं शैव स्वयं जागरियान चकार आज ये मंजरी स्वयं ही जागरियान चकार स्वयं निद्रा को त्याग करती हुई ब्राह्मण हो रही है तो निद्रैव ता रात्र अवेद्य रात्रि का अंत देख करके निद्रा रूपी कर्ता ने ही ताने इन गोपी रूपी कर्मों का त्याग कर दिया निद्रा ने इन गोपियों का त्याग किया कि इन गोपियों ने इन मंजरीयों ने सामान्य इस मंजरी ने स्वयं जागरियान चकार रहो स्वयं जग गई तो ये तीन यहां पर विकल्प हो गए सखी स्वयं जग गई निद्रा ने सखी का त्याग कर दिया अथवा सखी ने स्वयं निद्रा का त्याग कर दिया ये तीन विकल्प हो तीनों ही सही है कोई भी मांग लो निद्रा ने सखी का त्याग कर दिया एक विकल्प हुआ दूसरा विकल्प हुआ सखी स्वयं जग गई दूसरा विकल्प तीसरा सखी ने निद्रा को वहां से हटा दिया निद्रा का त्याग कर दिया तीनों में से कोई से भी हो सकते हैं तो निद्रा ने इनका त्याग किया कि इन्होंने निद्रा का त्याग किया पता नहीं लग रहा है पर सदा सा युक्त होने के कारण ये स्वयं जाग गई तो सबसे पहले सखी जागी मंजरी जागी ये मंजरियों की बात है मंजरी जागी मंजरी जाकर के जल्दी से अभी गुरुदेव सो रहे हैं गुरुदेव जागे उसके पहले गुरु मंजरी भी जागे उसके पहले वह स्वयं स्नानादिक करके तलक धारण करके श्रृंगार धारण करके वो तैयार हो गई और अब गुरु मंजरी की सेवा करने के लिए श्री गुरुदेव की सेवा करने के लिए वो पहुंचे और धीरे से कृष्ण नाम लेती हुई नाम लेती हुई राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कहा तो श्री गुरुदेव भी जाग गए पर दासी शिष्या के जगाने पर श्री गुरुदेव भी जाग गए और गुरुदेव को जाग करके श्री गुरुदेव को दासी ने उस शिष्या दासी ने श्री गुरुदेव उनको मुख प्रक्षालन कराया कुए उनको भी स्नानादि करा करके तलक इत्यादि धारण करा करके उनके अनुपत्य में उनको आगे करके ये जल्दी से, से पहुंचनो युगल सरकार जागने वाले होंगे ऐसा विचार करके ये सकीगण मंजरीगण उस समय श्री प्रियालाल लाल की निकुंज के सामने पहुंच गए अभी नुकुंज में खुशी नहीं है नुकुंज अष्ट हो करके विराजमान है जिसमें चारों वो चार दरवाजे हैं जो पौन दिशाएं हैं, उनमें छोटे दरवाजे हैं दो दरवाजों के बीच में दो दो खिड़की हैं, उन खिड़कियों में सुंदर लताएं हैं, है वे लता ही पर्दा के रूप में विराजमान उन परदाओं के बीच में उंगली डाल करके श्री भीतर की जो शोभा उसका दर्शन कर रही हैं और कह रही है आहा श्री लाल आनंद पूर्वक शयन करते हुए विराजमान उस समय बाहर से शिवा का दर्शन किया श्री प्रिया सो रहे हैं इसलिए अब जानने का अवसर आया बिना स्वर किए हुए ये भीतर घुसती हैं घुस करके उस समय बिना आहट किए हुए श्री मंदिर वस्त्र उस मंदिर वस्त्र को कर देती है सोहनी दे करके मंदिर वस्त्र करके जल का एक धड़ा भर करके रख देती है झाड़ी बदल करके रख लेती है सुंदर कटोरा उसमें कहीं मुख प्रक्षालन करने के लिए सुंदर गुलाब जल रुमाल इन सब को स्थापित कर देती है और श्री प्रियालाल इनको जगाने के लिए जल की झाड़ी कुछ भोग भो तो भोग भी उनको भी स्थापित कर देती है उसकी जरूरत नहीं है भोग के इस समय नुकुंज मंदिर में यदि कही है तो वो बंटा भोग वगैरह जो है उनको तैयार करके उस समय रख दिया और श्री प्रिया लाल जो उस, उनको, वो जगाने की पूरी तैयारी उसके पहले बिना उनको किसी भी प्रकार का व्यवधान उनकी नींद में डाले हुए क्योंकि कुशमुसाते हुए अभी सोए हैं तो ये स्वयं जगह उलपात चकते क्षणा क्षणान दोहान योग तो आ, नागर चक्रवर्तरो स्वाप मवंग मंगना आलक्ष अब जो सखीगण है मंजरीगण जैसे प्रियालाल को जगाने के लिए पहुंची, इसी तरह से अपनी यूथेश्वरी को भी पहले पहुंचेंगे जैसे विशाखा जी का युद्ध है तो विशाखा जी के युद्ध में वहां पर भी पूछ के उनके भी युद्धेश्वरी की भी कुछ भी बता देंगे तो उठाए तलपात चकते क्षण ये मंजरी गण अत्यंत चकित ईक्षण वाली हैं मंजरियों को भी सखी कहकर यहां संबोधित किया गया है सखी पांच प्रकार की हैं सखियों के पहले स्वरूप को समझ लें सखी पांच प्रकार की हैं इन पांच प्रकार को हम तीन भागों में बांट सकते हैं कुछ सखी हैं जो कि कृष्ण स्नेहाधिका है पहली कैटेगरी है कृष्ण स्नेहाधिका दूसरी सखी की जो कैटेगरी है वो है समस्नेहा और तीसरी सखी की जो श्रेणी है वो है श्री सखी स्नेहाधिका या राधिका स्नेहाधिकार कृष्ण स्नेहाधिका सखी ये श्री वृंदावन कुंज में तो हैं परंतु तो ये हमारी अनुकार्य नहीं है उनका अनुकरण कोई नहीं करता है कुंज में लीलाकार एक भाग है वे परंतु तो उनका अनुकरण कोई नहीं करेगा क्यों कृष्ण का जो सखी है उसका एक स्वभाव है कि कृष्ण के अत्यंत प्रेम में स्नेह में वो कई बार राधा को भी डांट देती है अपने में में ज्यादा ये ऐवन रेती का हाथ में ली हुई रेती है यह तो अंजलि का पानी है इसको घटते हुए देर नहीं लगेगी अभी इतनी दिखा रही है मेरे श्याम सुंदर इतने ऐसे ऐसे पर उनके सामने तू इतनी दिखाती है अच्छी लगती है क्या लो राधिका की निंदा करेगी करेगी और राधिका की यदि तो वो वो निंदा तो कभी भी जो दासी हैं करेंगे अनुकार्य नहीं हो सकती तो कृष्ण से तो उसका स्नेह है परंतु श्री राधिका को वह अपने समान ही कृष्ण की सेविका मात्र समझते हैं और राधिका का कहीं प्रतिस्पर्धा रखते हुए अपमान भी कर देती है ऐसे ऐसी जो कृष्ण स्नेहादि का सखी, हैं। वे सखी का आदि वे सखी कभी भी उपास से नहीं है और ये जो रागानु का मार्ग है ये सना आनुगत्य का मार्ग है इसमें जो हमारी आचार्य सखी अनुकरण का कार्य कर रही है वैसा ही इमिटेशन हम करेंगे ये इमिटेशन का मार्ग है ये उनके अनुकरण का मार्ग है तो वे नहीं हो सकतीं। सकती है स्ने देखा क्योंकि वे श्री राधिका के प्रति भी कभी असूया का भाव रखती हैं, और हमारी स्वामी के प्रति असूया का भाव रखेंगे इसलिए वे अनुकार्या नहीं हो सकती है इसलिए लीला में तो वे सखी है परंतु तो ऐसी सखी राग मार्ग में कोई भी उनका अनुसरण नहीं करता है वृंदावन की कोई भी उपासना पद्धति पुष्ट मार्ग हो निमार्ग हो श्रामानुज हो कोई भी उपासना पद्धति ऐसी सखी का अनुकरण नहीं करती हैं जो कृष्ण में स्नेह रखे राधिका के प्रति जिसके हृदय में अवज्ञा का भाव हो ऐसी सखी हमारी मॉडल नहीं हो सकती हैं, अनुकार्य नहीं हो सकती हैं, उनका हम इमिटेशन करें ये हम नहीं कर सकते हैं अनुकार्य नहीं हो सकती हैं, हम अनुकरणीय, है, उनका अनुकरण करने वाली हैं, वे अनुकार्य होंगे, ऐसी कोई भी सखी उसका राग मार्ग में उपयोग नहीं है लीला में उनका उपयोग है परंतु उपासना में भी उपास से या मॉडल नहीं हो सकती है दो प्रकार की जो सखी बाकी रही समस्नेहा और श्री राधिका स्नेहा ये ही हमारी परमपरम उपास्या इनमें समस्नेहा सखी दो प्रकार की है जो राधा कृष्ण दोनों में प्रीति करती हैं उनको हम कहेंगे समस्नेहा परंतु इन समस्ले हाँ की भी विशेषता यह है कि यदि तराजू के ऊपर एक पड़ने में कृष्ण के प्रति प्रेम को रखा जाए और दूसरे पड़े में राधिका के प्रति इन सखियों के प्रेम को रखा जाए तो राधिका वाला पड़ा कुछ झुका हुआ रहेगा तो समस्याहा होते हुए हाँ भी कुछ ना कुछ झुकाव इनका राधारण की तरफ रहता है अब ये जो सखी हैं ये सखी दो प्रकार की है समझने सकी भी एक सखी है तुरिय सखी और एक है प्रिय नर्म सखी इनमें प्रिय नर्म सखी वे हैं जो राधा रानी के साथ में हंसी करने का परिहास करने का भी अधिकार रखती हैं। और राधा रानी के साथ में परिहास भी करेंगी वे उज्जवल निर्मणी का प्रकरण है उज्जवल निर्मणी का ये समझ ले उज्जवल निर्मणी की क्लास है तो उसी के प्रकरण को जैसे यहां पर कह दें तो वो जो सखी हैं, वे श्री राधा रानी से भी कभी परिहास भी कर सकती हैं। ये प्रिय नरण सखी ये मुख्य रूप से अनंत हैं हो तो। परंतु आठ मुख्य हैं। ललता विशाखा चित्रा श्री इंदुलेखा, तुंग विद्या रंगदेवी सुदेवी ये जो सखी हैं, ये आठ सखी जो मुख्य सखी हैं, अष्ट सखी अष्ट सखी ये हैं प्रिय प्रियर्म सखी जो के श्री राधिका के सम समयस्त सम और सम संपत्ति से युक्त हैं के इसी उनमें इक्वल है श्री राधिका इसलिए ये सखीगण श्री राधिका के साथ में एक आसन के ऊपर बैठ जाएंगे एक थाली में भोजन कर सकती हैं ये वस्त्रों को परिवर्तन करके सखी होने के कारण ला तेरी साड़ी मैं पहन लू मेरी साड़ी तू पहन ले मेरा आभूषण तू पहन ले सखियों में जैसा व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार इन प्रिय नर्म सखियों में विराजमान दूसरी सखियां है जो हैं परम परम बंदनिया परम कुल यश वैभव सब में समान होकर के विराजमान तो फिर भी अपने आप को छोटा करके मानती हैं जैसे श्री नांदी मुखी जैसे श्री ब्रंदा हैं जी है तो हैं देवी वृंदा तो देवी है पंत तो देवी होकर के भी अपने आप को निकुंज की सबसे छोटी सखी हूं मैं ऐसा करके मानती हैं और सेवा के कार्य में आगे से आगे बढ़कर के प्रस्तुत रहती हैं तो इस तरह से दो प्रकार की सखियों का वर्णन हुआ एक सखी थी कृष्ण स्नेहा देखा दूसरी थी समस्नेहा समस्नेहा भी दो प्रकार की हुई एक सखी हुई सखी जैसे ललता विशाखा दूसरी हुई प्री सखी जो अपने आप को छोटा करके मानती हैं जैसे कि श्री ब्रंदा नंदी मुखी अब तीसरी कैटेगरी आई सखी स्नेहा स्पष्ट रूप से इनका स्नेह श्री राधा रानी के प्रति ही है इनका स्नेह श्री श्याम सुंदर के प्रति उतना नहीं है सीधा संबंध इनका राधा रानी से है कि मेरी स्वामी है श्री राधा रानी उन राधारानी के प्यारे शाम सुंदर है इसके शामसुलर कोई कम प्यारे नहीं है दुग्ने प्यारे हैं प्यारे की प्यारी वस्तु दुग्नी होती है परंतु शाम सुंदर से सीधा हमारा कोई संबंध नहीं है हमारा संबंध राधा रानी से सकी है ऐसी जो सखी है सखी स्ने का सखी वे सखी भी दो कैटेगरी है उनकी भी दो सब डिवीजन है उनके दो उप विभाग हैं एक विभाग है नित्य सखी और दूसरी है प्राण सखी इनमें प्राण सखी है जो कि नित्य पर रूप है जो नृत्य पर है जैसे रूप मंजरी, अब ये जीव से प्रमोट होकर के नहीं ये में की ही है तो प्राण जो प्राण सखी नित्य होकर के जो नित्य परकर में विराजमान है उनको प्राण सखी कहेंगे श्री रूप मंजरी रक्तमंजरी जो लीला परकर पर है ये लीला परकर होकर के विराजमान है ये कहीं साधन सिद्धो होकर के बनी हो सो बात नहीं है ये राधारानी की ही इच्छा रूपा होकर के विराजमान है प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनुप ये इच्छा रूप श्री राधिका की ही इच्छा रूप होकर के विराजमान है लता पाता होकर के इनको श्री चैतन्य चैतान में निरूपण किया वे प्राण सखी दूसरे प्रकार की जो सखी है वे वे है जो प्रमोट होकर के गई है प्रमोशन होते हुए मुक्ति, क्रम मुक्ति प्राप्त करके जो कभी मंजरी देह को जिनको प्राप्ति हुई साधन करने के बाद में थी जीव जीव हो करके सिद्ध हो करके जो पहुंची और अब नृत्य हो करके वहां से कभी भी यदान निवर्तन स्थिति को प्राप्त करके वहां विराजमान हुई वे हैं नित्य मंजरी जिन नित्य मंजरियों के ही एक स्वरूप को एक अंश को साधक हृदय में, में, में स्थापित कर दिया और जब ये प्राकृत शरीर गिरेगा तब चिन्ह में मंजरी स्वरूप पार्षद स्वरूप को प्राप्त करके हमको विष्णु लीला में स्थान की प्राप्ति होगी अभी भी प्राप्त है अभी स्वरूप सेवा करते हुए विराजमान है वो स्वरूप वही है चिन्मय है अंत जो स्वरूप है वो तो चिन्मय है परंतु तो अंतचिंत स्वरूप वह अभी प्राकृत भौतिक पांच भौतिक शरीर का आश्रय लेकर के जो ग्रॉस बॉडी है वो ग्रॉस बॉडी अभी हमारी वह मेटेरियल है पांच भौतिक हो जाए हो जाए, वो चिन्हयॉडी को प्राप्त करके वहां पर सेवा करते हुए उसको ये कहेंगे पार्षद देह की प्राप्ति, अभी चिन्मय हो जाएगी अभी वो शांत चिंतित देह को स्थल शरीर की आशने की जरूरत है तब वह चिन्हमय ग्रॉस बॉडी को प्राप्त करके शिवप्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान होगा स्थूल को प्राप्त करते हुए प्रियलाल की सेवा करते हुए विराजमान होगा तो ये सखी प्रकरण के अंतर्गत मंजरी भी आती है श्री उज्जवल निर्मणी में जहां सखी प्रकरण निरूपण किया गया वहां सखियों के ही ये पांच विभाग दिए गए इन पांच विभागों में चार विभाग तो ऐसे हैं जो कि जिनका अनुसरण किया जाता है और एक विभाग ऐसा है जो लीला में है, पर तो परंतु उनका अनुसरण करने वाला कोई नहीं है कृष्ण स्नेहां का अनुसरण नहीं है अन्य श्री ललता विशाखा श्री वृंदा जी श्री रूपमंजरी मंजिरी और श्री श्रीमद गुरुमंजरी उन सबों का अनुसरण करते हुए हम सर्वदा सर्वदा विराजमान रहेंगे उठाए उत्था तलपातरी प्रातःकाल होते ही तल से अपनी से उठी अब ये नवमंजरी भी कोई मामूली थोड़ी है किशोरी जी की मंजरी है और किशोरी जी ने इसे नित्य न कितने पुरस्कार में स्नेह में युक्त हो करके न जाने कौन कौन सी वे पुरस्कार प्रदान करती हैं तो इसके जो आभूषण वस्त्र वो भी क्या अद्भुत कोई ऐसी मैलिक कुचेली नहीं है ये दासी ये दासी भी बिल्कुल झमझमाती जम हुई चमचमाती हुई दासी है और इसके आभूषण भी ऐसे नहीं है ये भी परम परम सुंदरी होकर के विराजमान तो निस्वरूप जो है वो भी परम सुंदरी स्वरूप दासी का क्योंकि दासी को देखते ही मालिक के स्टेटस का पता लग जाता है हाँ, तो ये दासी भी कोई ऐसी नहीं है ये भी इनके सामने बड़ी बड़ी जो उर्वशी और रमा बेसाबीकी पड़ जाए तो ये दासी का स्वरूप भी वो ऐसा दिव्य स्वरूप हो करके बेराज पाए ऐसा अद्भुत स्वरूप तो निस्वरूप श्री लंबा संप्रदाय के बड़े सिद्ध महात्मा रहे शतायु रहे श्री घनश्याम दास बाबा जी यही कहते थे एकदम सफेद मेले कुचेले नहीं सब हमेशा एकदम सुंदर प्रिया जी की दासी है, है तो प्रिया जी की, की दासी उस भाव में ही कहीं बिराज हुआ कोई फैशन में नहीं पहनते थे परंतु तो जो स्वरूप जो है वो भाव मुद्रा भाव चेष्ट मुद्रा है। तो मुद्रा में उनकी ये भावना कहीं प्रकट होती थी साधक को भी कहीं ना कहीं यह व्यवस्थित दिखाते हुए रहना चाहिए कि मैं किशोरी जी जी की दास हूं यह भाव कहीं ना कहीं उसका सामने प्रकट होना चाहिए कहीं झलक झलके तो एक अच्छी बात है तो उत्थाय तो तल पात शैया से उठी और चकते माने आश्चर्य होकर के अरे अरे इतनी देर हो हो गई क्या क्या इसमें कितने समय गया अरे आकाश में ये तो रात्रि व्यतीत होने पे आ रही है तारे एक तरफा झुक रहे हैं ये विचार करके चकते समय का विचार करके वो दासी भी चकते हो रही है आश्चर्य चकित हो रही है वो तो थारे तलवार चकते दुधाने उस समय क्षणान क्षण क्षण शब्द का अर्थ तो होता है क्षणान श्री प्रियालाल उनका स्मरण करती है उठते ही प्रातः स्मरण किसका होगा श्री प्रियालाल का प्रियालाल कैसे हैं क्षणान दुधाने वो जो विचित्र लीला बिहारी होकर के विराजमान है आनंद स्वरूप और भोग्य आनंद का स्वरूप आनंद का नहीं बल्कि भोग के आनंद का आस्वादन लेने वाले हैं ब्रह्म स्वरूप स्वरूपानंद होकर के विराजमान है जबकि हमारे श्री प्रियालाल ये भोग्य आनंद होकर के विराजमान हैं। आनंद का प्रत्यक्ष भोग करते हुए विराजमान है तो क्षण माने आनंद को दुधाने और माने दोहने वाले आनंद का भोग करने वाले आनंद के भोक्ता होकर के प्रकट आनंद का आस्वादन करने वाले होकर के भी विराजमान है स्वरूपानंद नहीं बल्कि प्रकट आनंद का आस्वादन करने वाले होकर के विराजमान है नागर चक्रवर्तना श्री प्रियालाल दोनों कैसे हैं नागर चक्रवर्ती हैं नागर चक्रवर्ती का तात्पर्य है कि एक दूसरे को सुख देने के लिए सर्वदा सर्वदा उत्सुक है नागर कहने का मतलब है जो प्रिय को सुख देने के लिए सर्वदा प्रयासशील हो और चतुर हो उसको नागर कर जो श्याम सुंदर को सुख मिल रहा है किशोरी जी को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी परवाह नहीं करे वो अनागर है फूआर है चतुर वो है कि मेरी प्रत्येक चेष्टा युगल सरकार को कहीं सुख देने वाली है। श्री युगल सरकार भी नागर चक्रवर्ती हैं अर्थात श्री श्याम सुंदर सर्वदा सर्वदा प्रिया जी को और प्रियाजी सर्वदा सर्वदा श्याम सुंदर को सुख देने के लिए प्रस्तुत हैं दोनों ही नागर नागर चक्रवर्ती हैं स्वापम रहा स्वापमंग मंगना स्वापम रहा आज इन सखी गणों ने इन मंजरी गणों ने गुरु मंजरी ने मैं मने इस जो नवमंजरी है इस नवमंजरी ने जो नित्य मंजरी है उन्होंने श्री गुरुमंजरी है उन्होंने जो सखी हैं उन्होंने सबने ही स्वापम रहा आज एकांत में खूब बढ़िया नीत प्राप्त की है सुख स्वाद प्राप्त किया है आपम स्वापम रहा सुपम यमक अलंकार का प्रयोग है एक स्वाप का अर्थ है नीध दूसरे का अर्थ है सु आपम शोभन प्रकार से इन्होंने उस नीध को प्राप्त किया एक शब्द का दो बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है तो स्वापम स्वापम मान नीद को ही सुपम इन्होंने भली प्रकार से प्राप्त किया हुआ है दोनों अंगना ये परम सुंदरी होकर के विराजमान जो नवमंजरी है वो भी तेरह वर्ष की सना किशोर अवस्था में सना किम शीरियतें किशोर जो जराबी मुरझाए नहीं खिले हुए रहे किशोरों को देखो सना खिले हुए चेहरे क्या खिले हुए बूढ़ों की तरह से लटके हुए थोड़ी <laughs> किशोर कहने का मतलब है किम शीरियतें जिनमें जराबी मुरझात नहीं हो झुके हुए नहीं हो मुरझाए हुए नहीं हो ऐसे खिले खिले डहडे फूल गुलाब सौ हमारे किशोर किशोरी इनका वर्णन कर रहे हैं महावाणी जी में वर्णन किया मायरी फूल माडे का फूल है। सरकार, किशोर के, किम जो मुरझाए हुए नहीं है ऐसी ये जो अंगना ये अंगना मानी ये मंजिरीगण भी ये दास में अपने स्वरूप का ध्यान किया जा रहा है स्वरूप स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है तो अंगना आलक्षो उस समय अपने स्वरूप का भी दर्शन करके अधिशय्यम भी तूष्णी बैठी और शैया के ऊपर बैठकर के सर्वप्रथम अपने इष्ट युगल सरकार उन दोनों का ही दर्शन कर रही है तो ये प्राथक कृत्य भी हो गया कृत्य में स्मरण कर रहे हैं श्री युगल का नाम का स्मरण करते हुए वे विराजमान हो रही हैं कि जय जय वृंदावन सुखधाम चिदानंदमय पूरन काम श्री वृंदावन जय हो जय हो सर्व रूप में विराजमान है जय जय श्री वृंदावन सुखधाम सुख के धाम है चिदानंदमय जो चिद आनंदमय है पूरन काम सारी कामनाएं इससे बढ़कर के कोई हो ही नहीं सकती है अन्य सारी कामनाएं छूट है गई हैं और प्रिया लाल की सेवा की कामना ही जिनको प्राप्त भी तो पूर्ण काम हो के विराजमान अन्य अभ्याषा है नहीं जो सर्वोत्तम कामना है वो प्राप्त है और प्राप्त होती रहेगी पूर्ण का जय सहचरी आदि रंगदेवी श्री रंगदेवी आदि जितनी भी सहचरी का उनकी जय हो वे सर्वोत्तम रूप में विराजमान हैं शामा श्याम ही जिनके सेव। श्री शामा शाम जिनके से होकर के विराजमान जय नवकुंज कुंज सखल सुख सार श्री नवकुंज उसकी जय हो जो संपूर्ण सुखों का सार होकर के विराजमान प्रार्थ स्मरण हो रहा है ये मंजरी जाग करके प्रार्थ स्मरण कर रही है जय वृंदावन जय नवकुंज सकल सुखसार जय यमुना कंकण आकार श्री यमुना कंकण आकार की विराजमान है सेवा करने के लिए विराजमान और उन सहचरी स्रोत पक्षा यमुना उनकी कृपा से मेरी स्वामी को भी श्याम सुंदर की प्राप्ति होगी सबको मिलाने वाली विकृपा शक्ति होकर के श्री यमुना विराजमान जय यमुना कंकण आकार श्री हरिप्रिया सकल सुखसार सकल शास्त्र को सारोधा श्री हरिप्रिया हरि और प्रिया ये सकल सुख सार संपूर्ण सुख के सार होकर के विराजमान है सकल शास्त्र को सारोधा संपूर्ण सार सार उनका सार निकाल लिया जाए और सार को निकाल करके भी उसका भी एसेंस निकाला जाए उसका भी सार का भी अमृत निकाला जाए तो श्री हर प्रिया की यह सेवा की मंजरी भाव से ये सेवा वह मंजरी भाव की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा हो करके विराजमान है श्री हरिप्रिया तो श्री, सकल सुख साध हरिप्रिया वे ही सकल सुख ऐसे प्राथ स्मरण श्री युग सरकार उनका कर एक उदाहरण जैसे दिया तो उत्थाय तलपात पात चखते क्षणा और इतनी देर हो गई इतनी रात्रि बीत गई क्षणान दुराने योग श्री प्रियालाल उनकी लीला का जो स्वप्न में दर्शन किया उसी का चिंतन कर रही हैं और वो स्मृति में इनके आ रहे हैं कि श्री प्रियालाल एक दूसरे का सुख दे ले रहे हैं नागर चक्रवर्ती हैं एक दूसरे को सुख देने वाले हैं स्वापम रहा स्वापम इन्होंने उस स्वप्न निद्रा को सुम भली प्रकार से प्राप्त कर लिया है अभंगम और आज पूर्ण निद्रा को प्राप्त करके अभंग मन पूर्ण निद्रा को प्राप्त करके ये विराजमान हुई हैं अंगना आलक्षो ऐसी इन परम सुंदरी नव दासियों ने उस समय उस निद्रा को पूरा किया है और तूषणी में अधिशय तो। चुपचाप ये अपनी शैया के ऊपर ही बैठी हैं और शैया के ऊपर बैठकर के ये श्री प्रिया लाल का स्मरण कर रही है प्रियालाल का स्मरण करके उस समय जल्दी से तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के गुरुदेव को तैयार करके ये अपनी तरफ से जोड़े गुरुदेव को तैयार करके गुरुदेव के अनुगत्य में ये में उस समय नवदासी कृष्ण भावनामृत में ही श्री कविराज गोस्वामी कृष्णदास कविराज वे निपण कर रहे हैं रसम परिहास जागर मूल स्वस्वाक्ष बक्षसा और उस समय सारी भी खट्टी हो गई सखिया जब खट्टी हुई तो सखियों में परिहास हो गया ये मंजरी मंजरी जब खट्टी हुई तो अपने युद्ध की मंजरी जब खट्टी हुई तो एक दूसरे के स्वरूप का दर्शन कर अब यहां पर एक अत्यंत रहस्य की बात के जब श्री रूप मंजिरी रत्न मंजिरी इनके अंग का नव मंजिरी दर्शन कर रही हैं तो उस समय श्री रूप मंजिरी से या अपनी गुरु मंजिरी उन गुरु मंजिरी से या अपनी साहिनी पर किसी भी मंजरी से सभी तरह की मंजरी हो सकती हैं नित्य मंजरी भी हो सकती हैं वे श्री गुरु भी हो सकती हैं स्वयं अपने समकक्ष सखी भी हो सकती हैं सखी भी मंजरी होती हैं अब इन सब सिद्ध सखियों की स्थिति यह है कि प्रियालाल में जो कुछ भी रस की चेष्टा है प्रियाजी के साथ में इतना इनका तादात्म्य है कि जो चिन्ह श्री प्रिया जी के श्रेअंग में प्रकट होते हैं वे सारे के सारे चिन्ह इन मंजरियों के और सखियों के श्री अंग में भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे श्री बिलाजलि में प्रारंभिक वंदना में श्री रघुनाथ गोस्वामी जी रूप मंजरी जी से परिहास कर रहे हैं मंगलाचरण का पहला ही श्लोक है कि तम रूप मंजरी सखा सनापुर नहीं पश्यसी थी अरे रूप मंजरी तू इस पूर्व में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि तू तो परम पतव्रताओ में मुखमणि है किसी पर पुरुष का तो मुख दर्शन करने का कोई प्रश्न ही तेरे साथ में नहीं होता है पर इस समय तेरे पति बाहर गए हुए हैं यत्र यतेम मुख मनागत भर्त काया तेरे पति अभी लौट के आए नहीं है पंत तेरे अधर पर जो व्रण दिख रहे हैं तप पुंगवेनो तो कोई तोता तेरे ओठों को कहीं दार अपनी मार गया है ये सकी का सकी के साथ में तत्वतः श्री रूप मंजरी जी का जो स्वरूप वर्णन कर रहे हैं रूपमंजरी जी का कभी भी श्याम सुंदर के साथ में मिलन है नहीं पंत श्री राधिका के साथ में अपनी श्री श्री स्वामी जी के साथ में इतना भाव तादात में है कि स्पृशति मुकुंदो राधिका गोविंद लीला वर्णन कर रहे हैं कि नाम राधिका तीनावुषिक श्वेत रोमांच बाष्प कभी श्री राधिका का श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में यदि स्पर्श करते हैं तो श्वेत रोमांच बाष्प ये उत्पन्न होता है ललता में विशाखा में स्पर्श किया जा रहा है राधिका का परंतु तो उसकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं वे श्री ललता विशाखा यदि कवि श्री श्याम सुंदर मत्त होकर के प्रिया के रामृत का पान करते हैं तो उस समय मत्तता इन सखियों के श्री अंग में प्राप्त होती है तो ये सखियों की एक विशेषता है मंजरियों की एक विशेषता सखियों मंजरी एक शब्द में कहेंगे सखी सखी में सब आ गए तो उनकी एक विशेषता है कि श्री श्रीअंग के श्री अंग के जो चिन्ह है वे मिलन के चिन्ह इन मंजरियों में भी कहीं दिख जाते हैं तो यहां पर भी श्री रूप मंजरी जी के श्रीअंग में मिलन के चिन्ह को देख करके उस समय श्री रत्न मंजिरी जैसे पूछ रही है अन्योन्यम पपुच्छ अन्योनयया माने अनुमान करते हुए माने अनुमान करते हुए माने पूछ रही हैं अन्योन्यम एक दूसरे से पूछ रही हैं जैसे श्री रत्न जी रूप मंजिली से पूछ रही हैं अरे सखी तेरे आधार पर ये क्या तोता चौच मार गया है ये चिन्ह कैसे दिख रहा है तो पपुक्ष अन्योनयम इमा मान है अनुमान करते हुए एक सखी दूसरी सखी से पूछ रही है पूछने का अधिकार भी है सक्षम नीति में रसम परिहास व्रतम ये परिहास में धारण करके इस रस को पूछ रही है, है। वो जो मंजरी है वो अभी जिम्हा ले रही है अंगाई ले रही है उवासी ले रही है तो सजुमया जिम्मा लेती हुई जमाई लेती हुई वो बिराजमान है तो पूछ रही है सजेरा ये भी जमाई ले रही है जहाई लेते हुए दूसरी जमाई लेने वाली सखी से पूछती है कि जागन अरे सखी बहुत देर तक मैं जगी थी इसलिए घूर्णन स्वस्वा भृंगी मेरी आंखें घूर्ण हो रही हैं आखे कभी अभी नींद में में हो रही हैं ऐसी जो आँखें हैं तेरे के ऊपर जब ये दृष्टि जाती है तो तेरे बक्षस्थल पर ये अपूर्व सूत्र रहित माला कहा से आई तो सखी के बक्षस्थल के ऊपर सूत्र अप, जो माला है वो धारण कराई गई है श्री किशोर के श्री बक्ष के ऊपर वो उसका उसका आ आ जाता है, उसका आ जाता है है श्री मंजरी के बक्षस्थल के ऊपर मंजरी का कभी भी शाम चुंद्र के साथ में मिलन नहीं है परंतु तो मिलन के वे सारे चिन्ह तादात्मिक के कारण साधारणीकरण के कारण अपनी प्रिय सखी के साथ में साधारणीकरण के कारण इनके श्रियंग में आ जाते हैं और उस समय एक सखी दूसरी सखी का के साथ में करती हुई कह रही है कि ये तेरे वक्षस्थल के ऊपर ये कोई सूत्र रहित ये अपूर्व माला मैं कैसे देख रही हूं ऐसे इन सखियों का भी परस्पर प्रयास होता है ऐसे दिव्य जहाँ निज सुख की कहीं कल्पना भी नहीं है वहां पर श्री प्रियालाल के सुख में तत्त भावेच्छा इस मंजरी भाव का नाम दिया गया सखियों का जो भाव है उस भाव का नाम दिया गया न्याय भाव न होकर के कामे नहीं है बल्कि तत्त भावेच्छा ये इसका नाम दिया गया अर्थात प्रियाजी के सुख में ही इनका सुख ऐसी तत्त भावेच्छा को धारण करके तत्सुखी भाव को धारण करके ये सब सखीगण विराजमान है तो हों इन सखियों की बलिहारी इन सखियों की बलिहारी है जिनमें तत्सुखी तत भाव तत्त भावे भाव प्रियालाल को सुख मिले ये भाव ही इनमें अपूर्व विराजमान है उस भाव को धारण करते हुए जो मंजिलीगण विराजमान वे श्री रूप मंजरी हमारी आदर्श होकर के विराजमान और वे ही अनुकार्य होकर के विराजमान उनकी कृपा को प्राप्त करके हम भी इस सेवा को कहीं लोग उनकी कृपा उनका अनुगत्य और निज भाव के मैं दासियों की दासी हूं इस भाव को धारण करते हुए श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए हम बिराजमान हों इसी अभिलाषा के साथ में शिवृावंद हरी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय मितय गौर हरि राधेश बहुत आए आगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा तभी ठीक है जन बढ़े जय श्री सब हरता